महाभारत कर्ण पर्व ष्ठ तमोध्याय है श्री कृष्ण का अर्जुन से दुर्योधन और कर्ण के पराक्रम का वर्णन करके कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को उत्साहित करना तथा भीम से इनके दुष्कर पराक्रम का वर्णन करना संजय उवाचन ए तस्मिन अंतरे कृष्ण पार्थम वचनम अब्रवीद दर्शयन कौनते यमराजम युधिष्ठि संजय कहते हैं राजन इसी समय भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन कराते हुए से इस प्रकार कहा एष पांडवते भ्रता धातराष्ट्रे महाबले जिगान सुरभि महेश ध्रुत पार्थोनुसार्यते पांडव नंदन ये तुम्हारे भाई कुंती कुमार युधिषि है जिन्हें मार डालने की इच्छा से महाबली महाधनुत राष्ट्र पत्र शीघ्रता पूर्वक इनका पीछा कर रहे हैं संदा पंचाला युद्ध धर्मदा युधिष्ठिर हम महात्मा नम परि तंतो रण दुर्मद महाबली पांचाल सैनिक महात्मा युधिष्ठिर की रक्षा करते हुए बड़े रोष और आवेश में भरकर उनके साथ जा रहे हैं है दुर्योधन पार्थ यह संपूर्ण जगत का राजा दुर्योधन कवच धारण करके रथ सेना के साथ राजा युधि का पीछा कर रहा है जिघांसो पुरुष व्याघ्र भ्रात्र भी सही तो बली आशी सीह सर्व युद्ध विशारिंह जिनका स्पर्श विषधर सर्पों के समान भयंकर है तथा जो संपूर्ण युद्ध कलाओं में निपुण है उन भाइयों के साथ बड़ी दुर्योधन राजा युधिटि को मार डालने की इच्छा से उनके पीछे लगा हुआ है एते ए तेजाम ते दीपा स्वरथम पत युधिष्ठितं धार्त राष्ट्र नरो जैसे याचक किसी श्रेष्ठ पुरुष को पाना चाहते हों उसी प्रकार हाथी घोड़े रथ और पैदल सहित ये दुर्योधन के शरीर युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए उन पर चढ़ाई करते हैं पश्य सात भीमाभ्याम निरुद्धाधिष्ठिता पुनः निहेश मृतम दैत्या देखो जैसे अमृत का अपहरण करने की इच्छा वाले दैत्यों को इंद्र और अग्नि ने बारंबार रोका था उसी प्रकार ये दुर्योधन के सैनिक और भीम के द्वारा अवरुद्ध होकर पुनः खड़े हो गए हैं एते बहुत पुनर्गछ पांडव समुद्रम इव प्रावि काले महारथ जैसे वर्षा काल में जल के प्रवाह अधिक होने के कारण समुद्र तक चले जाते हैं उसी प्रकार ये कौरव महारथी बहुसंख्यक होने के कारण पुनः बड़ी उतावरी के साथ पांडुपुत्र युधि पर चढ़े जा रहे हैं नंदत सिंह चमंत चापिवार बलवंतो महेश विधुन बंतो धनुषिच वे बलवान और महाधनुर कौरव सिंहनाद करते शंख बजाते और अपने धनुषों को कपाते हुए आगे बढ़ रहे हैं मृत्यु और मुखगतम कुंती पुत्रम युधिष्ठिर हम उतम कौनते यम दुर्योधन वसम गतम मैं तो समझता हूँ कि इस समय कुंती पुत्र युधिष्ठिर दुर्योधन के अधीन हो मुख मृत्यु के मुख में चले गए हैं अथवा प्रज्वलित अग्नि की आहुति बन गए हैं अथा तो पांडु दुर्योधन की सेना का जैसा व्यू दिखाई दे रहा है उससे यह जान पड़ता है कि उसके बाणु के मार्ग में आ जाने पर इंद्र भी जीवित नहीं छूट सकते दुर्योधन से वीर सरो घान शीघ्रम संसहे द्रणे। में भरे हुए यमराज के समान दुर्योधन द्रोड़े गो वही पर्व था वीर दुर्योधन, दुर्योधन, अश्य दुर्योधन अश्वस्था कृपाचार्य तथा कर्ण के बाणों का वेग पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकता है कर्णे न राजाभिमुख शत्रुतापन बलवान लघु लघुअस्तच कृत युद्ध विशारद कर्ण शत्रुओं को संताप देने वाले शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले बलवान विद्वान और युद्ध कुशल राजा युधि को युद्ध से विमुख कर दिया है राधे पांडव श्रेष्ठ पीड़ित सूर्य महाबल धित्राष्ट्र के महाबली सूर्यीर पुत्रों के साथ रह राधा पुत्र रणभूमि में पांडव श्रेष्ठ युधिटिर को अवश्य पीड़ा दे सकता है तस्य तस्ु्यमन सेंग्रा संयता अन्थस्य हृत वर्मा महारथ संग्राम में जूझते हुए संयत चिच्च कुमार युधिष्ठि के कवच को इन दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों तथा अन्य महारथियों ने नष्ट कर दिया है उपवासो राजा भृतम भरत सत्तम ब्रह्मे बले तो न छात्रे बले विभू भरत कुल राजा उपवास करने से अत्यंत दुर्बल हो उठे युधि ये बल में स्थित है छात्र बल प्रकट करने में समर्थ नहीं है कर्णे नाभियुक्त यम भूपति शत्रुतापन संशयम समनु प्राप्त पांडव युधिष्ठिर शत्रु को तपाने वाले ये पांडवपुत्र राजा युधिष्ठिर कर्ण के साथ युद्ध करके प्राण संकट की अवस्था में पहुंच गए हैं न जीवति महाराजो मन्े पार्थ युधिष्ठि यदि सहते नहते सिंगनादर्षण नदताम धारतराष्ट्रम पुनः पुनरइंदम धमताम चह महासंखान संग्र में जीत पार्थ मुझे जान पड़ता है कि महाराज युधिष्ठिर जीवित नहीं है क्योंकि अमर सशिल सत्रदन भीमसेन संग्राम में विजय से उल्लसित हो बड़े बड़े शंख बजाते और बारंबार ग्रसते हुए पुत्रों का सिंहनाद चुपचाप सहन करते हैं युधिष्ठिर पांडव एयम भते भरत संचोदय त्यस कर्ण्टान्न महाबलान् भरतश्रेष्ठ व कर्ण धृतराष्ट्र पुत्रों को यह प्रेरणा दे रहा है कि तुम सब लोग मिलकर पांडपुत्र युधिष्ठिर को मार डालो स्थूणा कर्ण इंद्रजाल पार्थ पाशुपत प्रख्यात ये राजान सत्य जाल हि महारथ पार्श कौरव महारथे स्थूणाकर्ण इंद्रजाल पशु पाशुपत तथा अन्य प्रकार के शस्त्र समूहों से राजा युधिष्ठिर को आच्छादित कर रहे हैं आतुर ही कृतो राजा सन्षेब्य भारत यथैनमत पंचाला सह पांडव भारत राजा युधि आतुर एवं सेवा के योग्य कर दिए गए हैं जैसा कि पांडव सहित पांचाल उनके पीछे पीछे सेवा के लिए जा रहे हैं तरमाणाशीन सर्वशस्त्र पृताम्बरा मज्जंतम इव पाता शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करने वाले संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ बलवान पांडव योद्धा युधि का ऐसी अवस्था में उद्धार करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं मानो वे पाताल में डूब रहे हो न केतुर्देरा पश्चो हो पार्थ सात धृष्टम शता नहीं कश्य वा विभो पंचालानाम चर्वेशा चेदीनाम चार पार्थ राजा का ध्वज नहीं दिखाई देता है कर्ण ने अपने बाणों द्वारा उसे काट डाला है भरत नंदन प्रभो यह कार्य उसने नकुल सहदेव सात की शिखंडी धृत भीमसेन भीमसे समस्त पंचाल सैनिक तथा चेद देशी योद्धाओं के देखते देखते किया है ऐसा कर्ण हो पार्थ पांडवानांदन जैसे हाथी कमलों से भरी हुई पुष्करणियों को मथ डालता है उसी प्रकार यह कर्ण रणभूमि में अपने बाणों द्वारा पांडव सेना का विध्वंस कर रहा है एते ते द्रवंती पांडुनंदन पश्य पश्यार्थे महारथा पांडुनंदन ये तुम्हारे रथी भागे जा रहे हैं पार्थ देखो देखो ये महारथी भी कैसे खिसके जा रहे है तंगा कर्ण ना भी हताश रहे आर्त नादान कुर विद्रवंते दसो दस भारत कर्ण के मानों से मारे गए ये मतवाले हाथी आर्तना करते हुए दसो में भाग रहे है राम द्रवते वृंदमेतच्च्राव्यम रणे पार्थ कर्णे नामकर्षिण कुंती कुमार रणभूम में शत्रुशूदन कर्ण के द्वारा खदेड़ा हुआ यह रथियों का समूह सब और पलायन कर रहा है कक्षाम केतुम ध्वज धारण करने वाले रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन देखो सोतपुत्र के रथ पर कैसी ध्वजा फहरा रही है हाथी की रस्सी के चिन्ह से युक्त उसकी पता में यत्र तत्र कैसे वितरण कर रही है ऐसा प्रति पुत्र कर्ण सैकड़ों बाणों की वर्षा करके तुम्हारी सेना का संहार करता हुआ भीमसेन के रथ पर धावा कर रहा है एकताव्यमाणा महाराथान शत्रेण वह यथा दैत्यान हन्य महान महावी जैसे देवराज इंद्र दैत्यो को खदेड़ते और मारते हैं उसी प्रकार में कर्ण के द्वारा खदेड़े और मारे जाने वाले इन पांचाल महारथियों को देखो ऐसा कर्ण रणे जित्वा पंचाला पांडुसृंजयान दिशो विप्रेक्षते सर्वान् तदर्थमति यह कर्ण रणभूमि पांचालो पांडो और संजयों को जीतकर अब तुम्हें परास्त करने के लिए सारी दिशाओं में दृष्टिपात कर रहा है ऐसा मेरा मत है। शत्रु जित्वाक्रो देव संघे समृत अर्जुन देखो जैसे देवराज इंद्र शत्रु पर विजय पाकर देव समूहों से घिरे हुए शोघा पाते हैं उसी प्रकार यह कर्ण कौरवों के बीच में अपने श्रेष्ठ धनुष को खींचता हुआ सुशोभित हो रहा है एते नरदंत कौरव्या दृष्टि कर्ण से विक्रम द्रास पांडुन समंततः कर्ण का पराक्रम देखकर ये कौरव योद्धा रणभूमि में पांडवों और संजयों को सब ओर से डराते हुए जोर जोर से गर्जना करते हैं ऐसा सर्वात्मना पांडु स्त्रा महा से महारणे अभिभाषा अभिभाषते रात यह सर्वसैन्याण यह राधा पुत्रकर्ण महासमर में पांडव सैनिकों को सर्वथा भयभीत करके अपनी संपूर्ण सेनाओं से इस प्रकार कह रहा है अभिद्रवत भद्रम वो द्रुत द्रवत कौरवा कच्चन बुच्चे संयम जाम प्रेषत कौरव तुम्हारा कल्याण हो दौड़ो और वेगपूर्वक धावा करो आज युद्ध स्थल में कोई संजय तुम्हारे हाथ से जिस प्रकार भी जीवित न छूटने पावे सावधान होकर वैसा ही प्रयत्न करो हम सब लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे एवं आगतर पश्य कर्ण दृढ़ श्वेत छत्रजत उदय पर्वत सांकना भी शोभित ऐसा क कर य पीछे से करता हुआ गया है। पार्थ रणभूमि श्वेत छत्र से विराजमान कर्ण को देखो यह चंद्रमा के सुशोभित उदयाचल के समान जान पड़ता है पूर्णचंद्र निकासेन मृदने क्षत्रण भारत धेमाड़ेन समरे थे मच्छत हे सवाम प्रेक्षते कर्ण सकता उत्तम जव्रुम वाचित संगे भारत प्रजानाथ सम्रांगण में जिसके मस्तक पर सौ तेजस्वी सलाकाओं से युक्त और पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान श्वेत छत्र तना हुआ है वही कर्ण तुम्हारी और कटाक्ष पूर्वक देख रहा है निश्चय यह युद्ध स्थल में उत्तम वेग का आश्रय लेकर तुम्हारे सामने आएगा पश्चिम महाबाहो विशाकार विसृजंतम महारण महाबाहो इसे देखो यह अपना विशाल धनुष चलाता हुआ सम्रांगण में विषर्प सर्पो के समान विषरे बाणों की भ्रष्टि कर रहा है असौ निवृत्तो राधे दृष्टवा ते वानधम परम समया संपत्रु को संताप देने वाले कुंती कुमार वह देखो तुम्हारे वानध्वज को देखकर समर में तुम्हारे साथ दैरथ युद्ध करता हुआ राधा पुत्र कर्ण इधर लौट पड़ा है कर्णमे भारत जैसे पतंग प्रज्वलित आग के मुख में है उसी प्रकार यह कर्ण अपने वध के लिए ही तुम्हारे पास आ रहा है भारत कर्ण को अकेला देख उसकी रक्षा के लिए धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन भी रथसेना से घिरा हुआ इधर ही लौट रहा है सर्व सहे भी दुष्टात्मा बदता चयत राज्यम चुकम चोत्तम अभेक्षता तुम यश राज्य और उत्तम सुख की विलासा रखकर इन सबके साथ दुष्टात्मा कर्ण का प्रेत पूर्वक प्रयत्नपूर्वक कर डालो अदीनोर्वस्रृतवजोर्जोसम देवासुरे पार्थ मृतदानव सिंह पश्य कौरवा तो पार्थ पराक्रम पार्थ जैसे देवासुर संग्राम में देवताओं और धानुओं का युद्ध हुआ था उसी प्रकार जब तुम दोनों विश्वविख्यात वीरों में शोत्साह युद्ध होने लगे उस समय समस्त कौरव तुम्हारा पराक्रम देखे तो हम च ताम च संद्योधन क्रुद्धो नौ चरम प्रतिप्य प्रतिपद्यते भरतश्रेष्ठ अत्यंत क्रोध में भरे हुए तुमको और कर्ण को देखकर उस क्रोधी दुर्योधन को कोई उत्तर नहीं सोच पड़ेगा आत्मा चमान समेत भर तथ कृतागतम चराधेयम धर्म आत्मने यु प्रतिपद्य प्राप्त कालम अन भरत कुंती कुमार तुम अपने को पुण्यात्मा तथा राधापुत्र कर्ण को धर्मात्मा युधिषि का अपराधी समझकर अब समयोचित कर्तव्य का पालन करो आर्या युद्धे मति कृत्वा प्रत्येह रथयूतपम पंचहेता मुख्या रथनाथ श्या सम बलिदिग्म पंच नाग सहसारि दुगुणाजता अभिसंगत कौंत पदार प्र युद्ध विषय श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर तुम रथ यूथपति कर्ण पर चढ़ाई करो रथियों में श्रेष्ठ भी देखो समरभूमि में ये प्रचंड तेजस्वी महाबली एवं मुख्य मुख्य पाँच रथी आ रहे हैं इनके साथ ही पाँच हाथी और दस हजार घोड़े हैं कुंती नंदन ये सबके सब, सब संगठित हो दस लाख पैदल योद्धाओं के साथ ले आ रहे हैं अन्योन्य रक्षित वीर बलम तम अभिवर्तते द्रोढ़ुत्र पुरस्कृत तछीघ्र सन्नि उदय वीर द्रोणपुत्र अस्वस्थाम को आगे करके एक दूसरे के द्वारा सुरक्षित यह सेना तुम पर आक्रमण कर रही है तुम शीघ्र ही इसका संहार कर डालो निकत्य तदृथान एक बलिद लोक विस्तृत सूतपुत्रम महेश्वासम धरते आत्मान इस रथसेना का संघार करके विश्वविख्यात महाधनुधर भलवान पुत्र कर्ण के सामने स्वयं ही अपने आप को प्रकट करो उतम प्रत्येक असो कर्ण सुस पञ्चालानम के पस्या तुम से ही पश्चाध तुम न रथम प्रति भरतभूषण तुम उत्तम वेग का आश्चर्य शत्रुजल पर आक्रमण करो वह क्रोध में भरा हुआ कर्ण पांचालों पर धावा बोल रहा है मैं उसकी ध्वजा को दृष्ट दुम्न के रथ के पास देख रहा हूँ समुपय सती पंचाला वन्य परम तप आचक्षे स प्रियम पार्थ तबेदंभर तरस राजाशोकुशली श्रीमान धर्मपुत्रो युतिष्ठि असौभिमो महाबाहु संवृत्त चो परम तप मैं समझता हूं कर्ण पांचालों पर अवश्य आक्रमण करेगा भर श्रेठ पार्थ मैं तुमसे एक प्रिय समाचार कह रहा हूं धर्मपत्र श्रीमान राजा युदेटेर सकुशल है क्योंकि वे महाबाहु भीम सेल सेना के मुहाने पर लौट रहे हैं मृत सिंजय सैन्य न सैन्य इन चारत व्यंत सम कौरवा निशित शरय धीमसे ने कौंत पंचालीस महात्म भी भारत उनके साथ संजयों की सेना और सात्यिकी भी है कुंती कुमार भीमसेन तथा महामनस्पी पांचाली सम्रांगण में अपने तीखे बाणों द्वारा इन कौरवों का वध कर रहे हैं सेना ही धात राष्ट्र विक्षर विप्रधावत वेग भीम्याभ्यतार भीम भी के बाणों से घायल हो दुर्योधन की सेना युद्ध से मुंह फेरकर बड़े वेग से भाग रही है उसके घावों से रक्त की धारा बह रही है लतपथ हुई कौरव सेना जहाँ की खेती नष्ट हो गई है उस भूमि के समान अत्यंत दयनीय दिखाई देती है निवितम पश्य कौते अभीम सेना युधाम आसी आशी विषमे वह क्रुद्रंथ कु नंदन देखो योद्धाओं के अधिपति श्री भीमसेन लौटकर विषधर सर्प के समान कुपित हो कौरव सेना को खदेड़ रहे हैं पीतरक्ता चंद्रार्कमंड पता का भी प्रकृति अंते छत्रादेता निचार्जुन अर्जुन तारों और सूर्य चंद्रमा के चिन्हों से अलंकृत ये लाल पीली काली और सफेद पताकाएं तथा ये श्वेत छत्र बिखरे पड़े है। सौवर ना हैं सौवर्णाराजता तेजता से पृथग्विधा केतवो तो भी निपात्यन्ते हस्तस्व प्रकृत सोने चांदी तथा पीतल आदि तेजस द्रव्यों के बने हुए नाना प्रकार के ध्वज काट काट कर गिराए जा रहे हैं हाथी और घोड़े तितर बितर हो गए हैं रथे बह प्रपतन चेते नाना बढ़ हता पंचालुद्ध से दब पीठ ना दिखाने वाले पंचाल वीरों के विभिन्न रंगों वाले माणों से मारे जाकर ये प्राण सुन्य रथी रथों से नीचे गिर रहे हैं निर्मुष्याजानशस्वान्न रथाशनजया सम्रवंति पंचाला धात्र मृमती नरव्याघ्रम भीमसेना बलाश्रया धनंजय ये वेगशाली पुर सिंह पांचाल योद्धा भीमसेन के बल का आश्रय लेकर मनुष्यों से रहित हाथियों घोड़ों रथों और वेगशाली धृतराष्ट्र सैनिकों पर आक्रमण करते और उन्हें धूल से मिलाते जा रहे हैं बलम परेशान दुर्धा चकवा प्राणा नरिंदम ऐत नर्दंत पंचालान माप यंते चारिजान दुर्जय पांचाल सैनिक प्राणों का मोह छोड़कर शत्रु की सेना को नष्ट करते हुए गरजते और शंख बजाते हैं अभिद्रवं मृतन पश्य स्वे महात्म्यं पंचाला परमा धात्राष्टा निग्धनते क्रुद्धा सिंहा ही अर्जुन देखो इन वीरों की कैसी महिमा है जैसे क्रोध में भरे हुए सिंह हाथियों को मार डालते हैं उसी प्रकार ये पांचाल पराक्रम करके अपने द्वारा को रौदते हुए रणभूमि सब रहे हैं। नोघा निम्नते वे स्वयं अस्त्र शत्रु से रहित होने पर भी आयुधारी शत्रों के शस्त्र छीन कर उसी से उन्हें मार डालते और गर्जना करते हैं उनके अस्त्रों का निशाना कभी खाली नहीं जाता सिरा शत्रुणाम भावोपचन रथनाग हया वीरा ये वचन ये शत्रुओं के मस्तक भुजाएं रथ हाथी घोड़े और समस्त यशस्वी वीर धरती पर गिराए जा रहे हैं सर्वत्यापन्न साठी महाचम हो पंचालय मान साधित हंसे गंगे वे जैसे वेघशाली हंस मान सरोवर से निकल गंगा जी पर सब ओर से छा जाते हैं उसी प्रकार पंचाल सैनिकों द्वारा दुर्योधन की विशाल सेना चारों ओर से आक्रांत हो रही है सोभृतम च पराक्रांता पंचालानावार कृपकर्णा दयाम धस्माण नि सभा कृपाचार्य और कर्ण आदि वीर इन पांचालों को रोकने के लिए अत्यंत पराक्रम दिखा रहे हैं ठीक उसी तरह जैसे साण साड़ दूसरे साणों को दबाने की चेष्टा करते हैं दे सा। भीम त्रेण सुनिर्भनान धाराष्टान महारथान धृट दुम्ड मुखावीरा घंति शत्रु भीम सेन के बाणों से, से हतोत्साह होकर भागने वाले कौरव महारथियों तथा सहस्रों शत्रुओं को धृट दुम्न आदिवीर मार रहे सराति शत्रुओ द्वारा पंचाणों के पराजित होने पर ये वायुपुत्र भीम से निर्भय गर्जना करते हुए शत्रु दलन पर आक्रमण करके दल पर आक्रमण करके बाढ़ों की वर्षा कर रहे हैं विषन्न भूयेष्टराधात राष्ट्रीय महाचमुस्ता सेना भयाता दुर्योधन की विशाल सेना के अधिकांश वीर अत्यंत खिन्न हो उठे हैं और वे रथी भीम सेन के भय से पीड़ित हो संतुष्ट हो गए हैं पश्चिमी वे ना चई भिन्ना पतंत भज्र भज्रहताभृता देखो इंद्र के वज्र से आहत होकर गिरने वाले पर्वत शिखरों के समान ये बड़े बड़े युग हाथी भीमसेन के चलाए हुए नाराजों से विदुण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं भीमसेन भीमसेनिर्विद्या बाणी सन्नत पर्व स्वाण्यों महागजाह महागजा के झुके ही गाठ वाले बाड़ों से अत्यंत घायल हुए ये विशाल का हाथी अपनी ही सेनाओं को कुचलते हुए भागते हैं एते ते द्रवंत गुरम सेना भयादिता त्यप्वा गजान भयाचय रथाश स हस्त स्वरथम पत्तेम द्रवताम ने स्व श्रृणु भीमसेव्याणस् कौरव ये भीमसेन के भय से पीड़ित हुए कौरव योद्धा अपने सहस्त्रों हथियार हाथियों रथों और घोड़ों को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं भागते हुए हाथी घोड़े रथ और पैदलों का वह आर्तना तथा कौरवों को खदेड़ते हुए भीमसेन की अगर सुन लो अभिजानी भीम भी से सिंहनादम सु दुस्सह न तोर्जुन संग्राम में वीर से अर्जुन विजयश्री शिशुशुभित हो गर्जना करने वाले वीर धीमसेन का संग्राम में जो अत्यंत दुस्सहसीद हो रहा है उसे पहचानो देश में साीप मुख्य न पाण्डव जिघांसु सोमरि क्रुद्धो दंडपाणीवांतक या निषाद पुत्र श्रेष्ठ गजराज पर आरूढ़ हो तोमरों द्वारा भीमसेन को मार डालने की इच्छा से क्रोध में भरे हुए दंड पाड़ी यमराज के समान उन पर आक्रमण कर रहा है सतोम छिन्न कर नारा चि दस भी देखो भीमसेन ने गरजते हुए निषाद पुत्र की तोमर सही दोनों भुजाओं को फाट दिया और अग्नि एवं सूर्य के समान तेजस्वी दस्ती खे ना चो द्वारा उसे मार डाला हम पुनरा जाते नागान प्रहारिण वीलाम बुद निभा महामान सप्तिमर संघात निघ्न तमकोदरम निसाद पुत्र का वध करके वे पुनः प्रहार करने वाले दूसरे दूसरे हाथियों पर आक्रमण कर रहे हैं देखो भीम से शक्ति और तोमरों के समूहों से काले मेघों की घटा के समान हाथियों को जिनके कंधों पर महावत बैठे हैं मार रहे हैं। सप्त सप्तान पाठ तुम्हारे बड़े भाई भीमसे ने अपने पहने बाणों से ध्वज सहित भयजयंती पताओं को नष्ट करके उनसा हाथियों को काट गिराया है दस भे को नागम नाचात राष्ट्रेन दरता पुरे क्रुद्धे नृत्ते भर सभा उन्होंने दस दस महाराजों से एक एक हाथी का वध किया है भरत भूषण इंद्र के समान पराक्रमी भीमसेन के क्रोधपूर्वक लौटने पर धृतराष्ट्रपुत्रों का विंघना अब नहीं सुनाई दे रहा है अक्षौ तथा तिस्त राष्ट्र संगता क्रुद्धे नीमसेन नरसिंह न कुपित हुए पुरुष सिंह भीमसेन ने दुर्योधन की संगठित हुई तीन अक्षौड़ीय सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया है न शक्व वहीं पार्थि पार्थिवा समुदीक्षि मध्यम दिनगत सूर्य यहाँ दुर्बल चक्षुष जैसे प्राणी दोपहर के सूर्य की ओर नहीं देख सकते उसी प्रकार राजा लोग कुंती कुमार भीमसेन की ओर आंख उठाकर देख नहीं पा रहे हैं ऐसे भी मत संतर सिंह से वे तरे मृगा तरे संतरा सिता संख्य नंते सुखम खुजे जैसे सिंह से डरे हुए दूसरे मृग छैन नहीं पाते हैं उसी प्रकार ये भीमसेन के बाणों से भयभीत हुए कौरव सैनिक युद्धस्थल में कहीं सुख नहीं पा रहे हैं राज महाबाहुम पीडियंत मन वहाँ राधेय बहु भी साधम असौ गतिगत वर्जय्वा तो भीम तम पा पार्षत महाराज धारतराष्ट्रम बलान्व पांडव सैनिक क्रोध में भरकर महाबाहु दुर्योधन को पीड़ा दे रहे हैं लशाली राधा पुत्र कर्ण भीमसेन को छोड़कर बगल में धमस महाराज दुर्योधन की रक्षा के लिए बहुतेरे सैनिकों के साथ वेग पूर्वक उनके पास जा रहे हैं महाबाह्रुवा सुदेवा धनंजय भीमसेन तत्कर्मा कृतम दृष्टवा दुष्कर अर्जुन व्यधम हम अक्षिष्टान संजय कहते हैं राजन वसुदेव नंदन भगवान श्रीकृष्ण के मुख से यह सब सुनकर और भीमसेन के द्वारा किए हुए उस अत्यंत दुष्कर कर्म को अपने आँखों देखकर महाबाहु अर्जुन ने अपने पहने बाणों द्वारा शेष शत्रु को मार भगाया ते व्यमान समरे संसप्त कंगना प्रभग्ना सबरे विसो दस महाबला शक्रस्याथम गिशोकाश्य भवस्तथा प्रभु सम्रांगण में मारे जाते हुए महाबली संसप्तगण हतोत्साह एवं भयभीत हो दसों दिशाओं में भाग गए और कितने ही वीर इंद्र के अतिथि कर तत्काल शोक से छुटकारा पा गए पार्थस्थ पुरुष व्याघ्र सरि सन्नत पर्व जघान्त चतुर्विद चतुर्विध बुर सिंह पार्थ ने झुके ही गाठ वाले भाड़ों द्वारा दुर्योधन की चतुरी सेना का संहार कर डाला श्री महाभारती कर्णपर्वि कृष्णाजुन संवाद संवादे तमोध्या इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद विषय साठवाँ अध्याय पूरा हुआ